देवी भागवत छठा स्कंध सूर्य जी का उत्तर इंद्र के द्वारा विश्व रूप का वध है उधर त्वष्टा ने जब सुना कि मेरा परम धार्मिक पुत्र मार डाला गया तब उनके मन में क्रोध की सीमा न रही उन्होंने यह वचन कहा मेरा पुत्र एक पुण्यात्मा मुनि था जिसके द्वारा वह मारा गया है उसके बदला अवश्य लेना है अतः उसके वध के लिए मैं पुनः पुत्र उत्पन्न करूँगा देवता मेरा पराक्रम और तपोवल देखे वह पापी अपने किए हुए पाप के सारे कुफल पर ध्यान दे इस प्रकार कहने के पश्चात कृष्णा ने पुत्र उत्पन्न होने के उद्देश्य से अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन करना आरंभ किया उस समय क्रोध से उनको व्याकुल कर दिया था क्रोध ने उसको व्याकुल कर दिया था आठ रात्रियों तक हवन होता रहा अग्नि प्रचंड लटनों से धकती रही तदनंतर उस अग्नि से एक पुरुष प्रकट हो गया जो अग्नि के समान ही प्रकाशमान था अग्नि से प्रकट हुआ वह पुत्र महान तेजस्वी एवं बलवान था उसके शरीर से अग्नि के समान प्रकाश फैल रहा था वह त्वष्टा के सामने खड़ा हो गया उस पर उनकी दृष्टि पड़ी तब त्वष्टा उस पुत्र की ओर आंखें करके कहने लगे इंद्रशत्रो तुम मेरी तपस्या के प्रभाव से अत्यंत शक्तिशाली बन जाओ उस समय क्रोध के कारण त्वष्टा के शरीर में आग सी लग रही थी उनके कहने पर अग्नि के समान तेजस्वी वह पुत्र अपना कलेवर बढ़ाने लगा ऐसा बढ़ा मानो आकाश छू लेगा उसका विकराल शरीर पर्वत के समान दिखने लगा जान पड़ता था मानो स्वयं वर्तमान काल ही प्रकट हो गया हो अत्यंत घबराए हुए पिता से उसने कहा पिताजी मुझे क्या करने की आज्ञा देते हैं उत्तम व्रत का आचरण करने वाले प्रभो मेरा नाम बताने के साथ ही कार्य का भी निर्देश करते आप इतने चिंतित क्यों हैं इसका कारण मैं सुनना चाहता हूं। मैं अभी अभी आपकी चिंता दूर कर दूंगा मेरे जीवन का प्रधान उद्देश्य यही है उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ है जबकि पिता को दुख ही झेलना पड़े मैं अभी समुद्र पी डालता हूं। मेरे प्रयास से संपूर्ण पर्वत छिन्न भिन्न हो जाएंगे मैं तेज किरणों को बिखेरने वाले इस उगे हुए सूर्य को अभी रोके देता हूँ आज ही देवताओं सहित इंद्र और यमराज को मार डालता हूँ इनके अतिरिक्त और भी कोई विपक्षी नहीं बच सकता इन सब को तथा पृथ्वी भी उखाड़कर मैं समुद्र में फेंक देता हूँ के ऐसे अनुकूल वचन सुनकर के आनंद की सीमा न रही अतः पर्वता का श्री वाले उस पुत्र से भी कहने लगे पुत्र तुम इस समय मुझे वृजिन अर्थात संकट से बचाने में समर्थ हो इसलिए वृत्र नाम थे जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी महाभाग तुम्हारा तृष्णा नाम से विख्यात तपस्वी भाई था उसके तीन सामर्थ्यशाली मस्तक थे वह तुम्हारा भ्राता वेद और वेदांग का पूर्ण ज्ञाता था उसे सभी विद्याएं ज्ञात थी त्रिलोकी को चकित करने वाली तपस्या में वह प्रायः संलग्न रहता था अभी आज ही इंद्र ने वज्र से मार कर उसके मस्तक काट डाले हैं मेरा वह पुत्र सर्वथा निरपराध था सहसा यह अप्रिय घटना घट गई अत पुरुष व्याघ्र पापी इंद्र को परास्त करो क्योंकि वह ब्रह्म नीच और महान कहकर है पुत्र के सोक से अत्यंत के दिव्य आयुधों के निर्माण में लग गए फिर इंद्र का वध करने के लिए उन आयुधों से वृत्ता सुर को उन्होंने सुसज्जित कर दिया उन्होंने मेघ के समान प्रतिभाशाली तथा तो भार सहने में समर्थ शीघ्रगामी एक अत्यंत सुंदर सुदृढ़ रथ वृत्तासुर को दे दिया और उसे युद्ध करने की आज्ञा दे दी